प्रतिबंध हेतुभूता अविद्या प्रतिपादय प्रतिबंध के हेतु हो गई अविद्या अनादि अविद्या ये अविद्या का प्रतिपादन करने के लिए उसके मूलभूत प्रकृति को विस्पादन करते हैं मूलभूत प्रकृति वो प्रकृति का ही एक रूपये अविद्या नाम होता है चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिंब तमोरज सत्गुण प्रकृतिर्द्विधा च नंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब सेमता युक्ताज सत्तुण तम रज सत्व तीन गुणवालाहुगुरी सामना तम सेजस् सत्मोज सत्वा गुण यश्याम प्रकृत्याम सा प्रकृति तमो रज सत्व गुणा सत्व रज तम तीन गुणों वाली प्रकृति है किंतु तीन गुणों वाली जो प्रकृति है वो प्रकृति में ब्रह्म के प्रतिम्ब होता है जैसे हो दर्पण रखेंगे दर्पण में कोई सामने वस्तु का प्रतिम्ब होता है दर्पण में जैसे प्रतिम्ब होता है ऐसे प्रकृति में ब्रह्म का प्रतिम्ब होता है ब्रह्मचिद रूप आनंद रूप चिदानंद मय ब्रह्म उसके प्रतिबिंब से युक्त प्रतिबिंब युक्त तो प्रकृति है प्रकृति है दर्पण है तो आगे वस्तु का प्रतिबिंब अवश्य रहेगा और यहाँ चिदानंद ब्रह्म सर्वत्र व्यापक रूप से है प्रकृति है तो उसमें अवश्य उसका प्रतिबंब रहेगा चिद आनंद रूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त सम्बन्वता का युक्त चिदानंद मय ब्रह्म प्रतिबिंब से म रज सत्व गुण वाली प्रकृति दिविधा चाह सा साचो दिविधा सा दिविधा च और दो प्रकार भी है और प्रकृति तो एक है, है और दो प्रकार भी हो जाती है दो प्रकार उसका नाम हो जाता है एक ही वस्तु का आकार भेद हो जाता है सत्य रजतम त्रिगुणात्मक है गुण में परिवर्तन होता है कौम ज्यादा होता है तो उसमें गुण में से शो करके कभी कुछ दिखता है कभी इसका नाम माया हो जाता है कभी उसका नाम अविद्या हो जाता है दिविधा दो प्रकार भी है दिविधा जो च दिया है दो प्रकार भी है चौ से और एक प्रकार भी कहेंगे तीन प्रकार हो जाएगा ऐसे प्रकृति है एक ही त्रिगुणात्मिक है प्रकृति उसका नाम अलग अलग होता है दो तीन प्रकार है दो प्रकार तो प्रसिद्ध कहेंगे चौ से और एक प्रकार भी कहेंगे टीका मैं देखो यह चिदानंद रूपम ब्रह्म ब्रह्म चित्रूप है चित्तकार चेतन ज्ञान और आनंद सुख स्वरूप ब्रह्म है और सदरूप भी है सदरूप यह नहीं कहा आनंद रूप ब्रह्म तिबिंब न उसका जो प्रतिबिंब का अर्थ है प्रतीक्षाया प्रतिया समित समन्वता का अर्थ युक्त प्रतिबिंब से युक्त है प्रकृति प्रकृति कैसा है तमो रज सत्त गुणा सप्तरजत तमो गुणा नाम साम्यावस्था तीन गुण की साम्यावस्था समान अवस्था में है प्रकृति या सा प्रकृतिर उच्य प्रकृति ऐसी कही जाती है प्रकृति मतलब इस प्रकार उच्चते मतलब कही जाती है साविधा दिविधा का तो द्वि प्रकार और प्रकृति दो प्रकार है द्विविधा चक्राद वक्षमाण प्रकारांतरम सूचयती द्विधा चल से और एक प्रकार भी सूचना तो करते है और एक प्रकार भी कहेंगे तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो प्रकृति आनंद रूप ब्रह्म के प्रति में से युक्त है त्रिगुणात्मिका सामयावसा प्रकृति है उसका नाम दो प्रकार है और एक प्रकार के आगे कहेंगे श्लोक बोलो सहेतुक तो दैविध्यमे दर्शयती हेतु के साथ दो प्रकार कैसे प्रकृति उसको दिखाते हैं दो प्रकार होना में हेतु और द्वि प्रकार कैसे दिखाते हैं सत्शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चे मते, माया विद्ये चते मते। Kritya, kritya, माया बिब वशी का सैज्ञ सभीशुभ्या सप्तः शुद्धि सत्य से अभिशुद्धि सत्वगुण शुद्ध होगा और सत्वगुण अशुद्ध होगा तो दो प्रकार हो जाएंगे सत्वगुण शुद्ध है शुद्ध क्या है रजोगुण तमगुण से कलुषित हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा रजगुण तमगुण कम हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा त्रिगुणात्मा क्या सत्वगुण अधिक है रजगुण तमगुण कम हो जाएंगे तो सत्वगुण शुद्ध है और सत्वगुण तो है रजगुण तमगुण में हो जाएंगे तो उसको कलुषित कर देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा जैसे सौ भाग सतुण हो तीन प्रकार वस्तु रखेंगे सफेद है गेहूं लाल बने, जैसे अरहरा हो, और काला है गुर सबके एक एक क्विंटल एक ठी कर मिला डाल के रख देंगे कहीं मिला दो थोड़ी इधर उधर कर देंगे तो हाथ ऐसे करके एक एक क्विंटल रखेंगे तो पूरा साफ मिलेगा तो कहीं कहीं कुछ अधिक और कहीं कुछ कम हो जाएगा कहीं सत्यो सफेद अधिक दिखेगा गेहूं अधिक है काला लाल कम दिखेगा तो उधर सफेद सबसे ज्यादा दिखेगा कहीं गेहूं के अपेक्षा ये अरहर -अर उरज ज्यादा हो जाएंगी तो वहां सफेद आजा दिखेगा और थोड़ा काला लाल दिखेगा लो पेगा दिखेगा इसी प्रकार जैसे सौ भाग में से यदि अस्सी भाग मान लो सत्तो और दस दस रजोगुण तम तो अधिक कौन दिखेगा सत्य गुण शुद्ध है दस दस बीस अस्सी भाग को बीस भाग कलुषित तो करेगा कुछ नहीं।, उस नहीं।, नहीं उसके अंदर भी मिल जाएगा सफेद सफेद दिखेगा एक तरफ है चालीस भाग है सत्य गुण तीस भाग रजगुण तीस भाग तमगुण है तीनों में अधिक है कौन है सत्य गुण अधिक है किंतु रजगुण तमुगुण मिलकर दोनों उसे अधिक हो जाते हैं तो कलुषित करेंगे वहाँ सफेद अधिक दिखेगा चालीस सफेद है तो तीस तीस साठ हो गया अन्य तो अलग दिखेगा सफेद अधिक नहीं दिखेगा अच्छा जिसमें अस्सी भाग सत्व गुण है उसमें सत्व अधिक है जिसमें 40 भाग सत्त गुण है उसमें सत्तगुण अधिक है रजगुण अधिक है सत्य गुण अधिक दोनों में सत्तगुण अधिक है एक तरफ सत्वगुण शुद्ध है एक तरफ एक तरफ सत्वगुण अवशुद्ध है ठीक इसी प्रकार इस प्रकार सत्व गुण शुद्धि और की अभिशुद्धि सत्य शुद्धि हो तो उसका नाम हो जाएगा माया सत्य गुण शुद्ध है रजगुण तौगुण भी रहेगा तो उसका नाम माया हो जाएगा और सत्वगुण प्रधान होने पर भी रजगुण तम गुण यदि उसको मिल करके कलुषित करते हैं सत्वगुण अभिशुद्ध हो गया तो उसका नाम हो जाएगा अविद्या माया अविद्या दोनों में सत्व तो प्रधान है ही किन्दु माया में शुद्ध सत्व प्रधान का नाम है माया और अविद्या क्या है मलिन तम मलिन सत्व प्रधान सत्य तो, तो प्रधान है किन्दु मलिन है रजोगुण तम गुणों के द्वारा कलुषित है माया और रविद्या दोनों प्रधान सत्वगुण कौन है दोनों ही सत्य प्रधान है माया भी सत्य प्रधान है अभिद्या भी सत्य प्रधान है किंतु माया में जो सत्व प्रधान है वो सत्वगुण शुद्ध है अभिद्या में जो सत्य प्रधान है वो सत्व है अशुद्ध कौषित है शुद्ध सत्य प्रधान USA? माया है माया शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति का नाम माया है मणिन सत्य प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या दो हो गए माया विद्ये मते सत्य शुद्धिया माया सत्य से अभिशुद्ध्या अभिध्या माया बिंब वसीकृत्य माया में प्रतिम्ब है चेतन ताम वसीकृत्य माया में जब प्रतिम्ब होता है बिंब माया में जो बिंब प्रतिम्ब चेतन है ताम वसीकृत माया को अपने में में रख करके माया में प्रतिम्बित है ईश्वर ही और माया को अपने में में रख करके सर्वज्ञ्वर सार वही सर्वज्ञ ईश्वर है शुद्ध सत्य प्रधान माया में प्रतिम्ब ईश्वर है और ईश्वर उसको अपने वश में रखता है माया को अपने उपाधि को माया उपाधि ईश्वर के लिए जीव उपाधि का जीव के उपाधि अविद्या माया को अपने वश में रख करके ईश्वर सर्वज्ञ है माया बिंबो माया प्रति बचेतन ताम वसीकृत तो माया का अपने बस में रहकर के सर्वज्ञर सार आगे जीव के लिए कहेंगे टीका मैं सप्त्य प्रकाशात्मक से गुण से शुद्धि प्रकाशात्मक सत्वगुणों की शुद्धि है सत्यगुण शुद्धि कैसे गुणांतरण अकलुषीकृत था अन्य गुणों से कलुषित नहीं हो तो शुद्ध अन्य गुणों को कलुषित करेंगे तो अभी हो जाएगा शुद्धि का अर्थ कर दिया गुणांतरण अकलुषीकृत था अन्य गुण तो रहेंगे किंतु उसको कलुषित नहीं करते कम होने के कारण अभिशुद्धि गुणांतरण कलुषीकृतत्व तो, अन्य गुण से कलुषीकृत हो जाते है। तो अभिशुद्धि ताभ्याम ये शुद्धि और अशुद्धि के द्वारा सप्तशुद्धि अभिशुद्धि व्याम यहां तक अर्थ हुआ सप्तशुद्धि अभिशुद्धि व्याम सप्तुद्धि से नाम होगा माया सप्त अभिशुद्धि से अभिताया तेज द्विविध्य दो प्रकार हे माया इति माया च मते माने मै सके न माया एक अविद्या दोनों ही प्रकृति उसे माया शुद्ध सत्व अविद्या है मलिन सत्व प्रधान है, है सप्तुण से मलिन हो जाते अविशुद्ध है विशुद्ध सत्त प्रधान माया ये देखो बता दिया देख। विशुद्ध सत्व प्रधानम य प्रकृत सा प्रकृति विशुद्ध सत्य प्रधाना उसका नाम माया है मणिन सत्य प्रधाना अभिद्या मलिन सत्व प्रधानम य प्रकृतो सा प्रकृति मणिन सत्य प्रधाना मलिन सत्य प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या है ये इसको याद रखना यदर्थ माया विद्योर भेद उक्त जिसके लिए माया अविद्या के भेद कहा गया तद इधानी दश अभी देखाते यही भेद होने से क्या हुआ माया उपाधिकेतन है ईश्वर माया शुद्ध सत्य प्रधान है विशुद्ध सत्य प्रधान है इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है माया बिंब माया बिंब कात्मा माया, माया में प्रतिफल जो चिद रूप आत्मा है ब्रह्म प्रतिबिंब तो होता है ता मायाम हो। ताम मायाम वसीकृत्यम का माया वसीकृत्य का स्वाधीनिकृत्य अपने अभिनय करके वर्तमान सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ हो जाता है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वज्ञ आदि गुण का सर्वज्ञ आदि वाला सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व ऐसे गुण वाला ईश्वर हो जाता है माया सर्वज्ञ बोला अविद्यासगस्त तदैचि सांशर सैतवा अविद्यासगस्तु अन्यः अन्यस्तु अविद्यावश अन्य जो अविद्या उपाधि है जीव अविद्यावसग अविद्या के अधीन में स्थित यही भेद है ईश्वर तो अपने माया को उपाधि को अपने अधीन में रख करके सर्वज्ञ और जीव है अविद्या के अधीन है अविद्यावशस्तु अन्य अविद्या के अधीन तदवैचित्रनेक वो अन्य जो हो गया एक ने अनेक प्रकार है क्योंकि तदवैचित्र्या उसके उपाधि के विचित्र होने से अविद्या के वैचित्र होने से छत्जतमय में तारतम्य होकर के विलक्षण अलग अलग होने से विभिन्न प्रकार है उपाधि जैसे दर्पण एक बिंब है दर्पण दस विश्व पास में रखेंगे प्रतिम्ब दस विश्व दिखेंगे प्रतिम्ब के भेद से दर्पण के भेद से प्रतिम्ब भिन्न दिखेंगे बिंब एक होते हुए बिंब चेतन है के उसका प्रतिम्ब माया में हुआ तो उसका नाम ईश्वर हो गया अविद्या में प्रतिम्ब हुआ तो उसका नाम जीव हो गया और अविद्या भी भिन्न भिन्न प्रकार बहुत प्रकार की सत्तरम गुणों के में कहीं कुछ अधिक थोड़ा कम ऐसे में होकर के तद वैचित्र्या तस्या अविद्या वैचित्र्या अविद्या रूप उपाधि के वैचित्र विलक्षण होने से वो जीव अनेक प्रकार अनेक अनेक प्रकार और जो अभिद्या है साह कारण शरीरम अविद्या क्या हो गया तो कारण शरीर पहला आया है कारण शर अविद्या को ही कारण शर कहा कारण शरीर कि अनिर्वाच्यविद्या रूप के कारणभूत स्वरूप के अज्ञान कारणशरूप सा कारण शरीरम सब प्राज्ञ स्तत्र अभिमानवान पहला आया है जो कारण स्वभिमानी का नाम है प्राज्ञ कारण सर अभिमानी प्राज्ञा विश्व तेजस प्राज्ञा थी नाम क्या कारण सर अभिमानी का नाम प्राज्ञा सुशुति अवस्था कारण सर अभिमानी का नाम प्राज्ञा और सपनावस्था नहीं बोलना बोलना सपनावस्था सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम है तेजसर जागृत अवस्था थर अभिमानी का नाम है विश्व ये पहले आया है यहाँ बता दिया प्राज्ञा अभिमान अभिमानवान तरण कारण में अभिमान क्या नाम हो गया प्राज्ञ है ठीक टीका में अविद्याम प्रतिबित अविद्या में प्रतिंब में स्थित है प्रतिंब रूप से स्थित है तत्तंत्रस्तु चिदात्मा अविद्या के परतंत्र जो चिद रूप आत्मा है प्रतिंब है अन्य अविद्यावसगकस्तु अन्य अन्य ईश्वर से भिन्न कौन जीव है जीवस्यात सच तद वैचित्र्या अन्य वैचित्र्यात, तस् वैचित्र्या अभिद्या वैचित्र्या अविद्या उपाधि जीव अविद्या उपाधि अभिद्या उपाधिताया अविद्या उपाधि रूप अविद्या के वैचित्र्य वैश्यत्र होने से वैचित्र कैसे अविशुद्धि तारतम्या अशुद्धि तो है उसमें तारतम्य कम ज्यादा थोड़े है कोई कम थोड़ा कम ज्यादा ऐसे होता है कोई तो संख्या ऐसे नहीं समझाने के लिए कहा तीस तीस चालीस कहीं चालीस सत्र है कहीं चालीस तीस में से एक में उनतीस एक में इकतीस हो गया कहीं इकतालीस से इसे कम है इसी प्रकार विभिन्न तारतम्य होकर के अनेक प्रकार देव तीर्य का आदिभेदना विविध होती है वही अभिध्या भिन्न भिन्न है देव से भिन्न भिन्न जीव होता है ये हो गया जीव आने के प्रकार है अजीव अविद्या के अधीन है ईश्वर माया प्रतिम्बित है माया उसके अधीन में है ईश्वर सर्वज्ञ अजीव अल्पज्ञ उपाधि के कारण शुद्ध चैतन्य में कोई भेद नहीं है एक शुद्ध चैतन्य उसका नाम ईश्वर हो जाता है उसका नाम जीव होता है उसके प्रतिम्ब माया में हुआ उसका नाम ईश्वर उसके प्रतिबिंब अविद्या में हो तो उसका नाम जीव अजीव उपाधि के व्यने के प्रकार होते हैं वो कारणसर है अविद्या रणस सशक्ति अवस्था अभिमानी का नाम प्राज्ञ है ये पहला आया है